जिज्ञासा एक साधक गुरु स्थान में रहकर सेवा करता है यदि उसे लगे कि स्थान के प्रति या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के प्रति उसका राग बढ़ रहा है तो वह क्या करे क्या वह स्थान छोड़कर चला जाए समाधान पहले उसको यह विचार करना चाहिए कि कहीं हमारा मन धोखा तो नहीं दे रहा है साधक गुरु स्थान से जाएगा तो कहीं परिचित जगह जाएगा या किसी अपरिचित क्षेत्र में परिचित क्षेत्र में उसका संबंध होता है वहाँ कुछ व्यवहार करेगा तो राग फिर हो सकता है यदि ऐसा है तो उसको थोड़ा धैर्य धारण करके आश्रम में ही रहना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारा संबंध सिर्फ गुरु से है किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से नहीं है फिर भी यदि वहाँ राग अधिक हो रहा है और विचार करने पर भी नहीं कटता तो उसे कुछ समय के लिए वहाँ से अन्यत्र किसी अपरिचित स्थान में चले जाना चाहिए हम भी कई बार गुरु स्थान छोड़कर बाहर गए हैं जब देखते थे कि यहाँ हमारे समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है तो चुपचाप किसी अपरिचित क्षेत्र में चले जाते थे वहाँ पर गुरु स्थान तथा बाहर की परिस्थितियों का तुलनात्मक विचार करके अनुकूलता दिखने पर फिर बाद में गुरुस्थान पर आकर सेवा करते थे गुरु के प्रति राग होना तो ठीक है परंतु अन्यों के प्रति राग होना उचित नहीं यदि राग की समस्या है समय का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है अध्यात्म में ऊपर नहीं उठ पा रहा है तो उस व्यक्ति को किसी अपरिचित क्षेत्र में जाना चाहिए जहां वह ठीक से विचार कर सके और चाहे तो फिर आ जाए मेरा तो यही कहना है कि विक्षेप करके आश्रम से नहीं जाना चाहिए अन्यथा बाहर भी विक्षेप होगा एक पुरुष की पत्नी को सबसे बातें करने की आदत थी मिलनसार थी सबसे व्यवहार बनाकर रहती थी इस बात से पति को बड़ा विक्षेप होता था अंत में उसने कहा कि हम यह शहर ही छोड़ देंगे तब पत्नी ने पति से पूछा आप अकेले जाएंगे या मुझे भी साथ ले जाएंगे पति ने कहा तुम्हारे ही कारण तो जा रहा हूँ अकेले क्यों जाऊँगा पत्नी बोली मेरा स्वभाव तो तब भी वही रहेगा वहाँ फिर यही समस्या हो जाएगी इसलिए जो कुछ कहना है मुझे यही कहो मैं अपने में जितना सुधार कर सकती हूँ उतना करूँगी इसी प्रकार साधु विक्षेप से कहीं जाएगा तो उसका मन तो वही रहेगा जहाँ जाएगा वहीं विक्षेप करेगा सुधारना मन को ही है यदि वह नहीं सुधरा तो जहाँ जाएगा वही समस्या पैदा करेगा इन सब बातों का विचार करके ही व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए हाँ जाना है तो विचार और विवेक से जाओ किसी दूसरी जगह भजन ठीक से होता है तो अवश्य जाओ साधु का व्यवहार परमार्थ के लिए है जगत के लिए नहीं दूसरी बात मैं परमेश्वर की गुरु की सेवा कर रहा हूँ इतना ही मन में रखे और गुरु मंत्र का चिंतन सेवा काल में करता रहे तो व्यक्ति राग से बच सकता है यदि कहीं और रस लेने लगे तब तो मुश्किल होगी ही जिज्ञासा मैंने इतने वर्ष से जीवन की निरस्ता और व्यस्तता को अंदर और बाहर से महसूस किया है अब एक साधक का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ मन में एक भय है कि संसार की शक्तियाँ मुझे दूसरी ओर खींच लेंगे भयमुक्त होकर साधक जीवन कैसे व्यतीत करूँ समाधान यदि ऐसा भय है तो अभय जो परमात्मा है उनके चरण जोर से पकड़ो प्रार्थना तत्व और नाम स्मरण को पकड़ो मंत्र स्मरण को बढ़ा दो और हमेशा भगवान को सच्चे मन से पुकारते रहो भगवान तो सक्षम है उसी को पकड़ लो तो साधक जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो जाओगे